Na ke tu dentro mein tan na ke tu dentro mein tan ke tu dentro mein ओ मंग ओ मंग ओ मंग तो मंग ओ मंग हमें आज सुनते हैं कार्यक्रम रानी लक्ष्मी बाई हां मजा आ रहा है हाथी की सवारी में है ना हां हां नाना मुझे भी हाथी की सवारी बहुत अच्छी लगती है नाना मुझे भी बिठाओ ना अपने हाथी पर मैं क्यों बिठाऊ तुम्हें मनु अच्छा नाना मुझे तो बिठाओगे ना हाँ हाँ तात्या क्यों नहीं पर फोड़ी देर बाद नाना मुझे भी बिटा लो ना ये मेरा हादी है मैं क्यों बिठाओ नाना, नाना से उपर लो ना मन मिचनी चे नाना से उपर लो काका काका अरे अरे क्या हुआ मनु बेटी कि तो सवारी पर घूमने सवार जा रहे हैं मैं भी आती कि सवारी करूंगी <laughs> उन्हें रोक के ना <laughs> अरे, अरे बेटी वो देख हाथी तो काफी आगे निकल गया है आप करिए तो हाथी को अभी वापस बुलाओ अभी बुलाओ ओ अभी ओ बुलाओ अब बेटी हाथी की सवारी तो राजा लोग करते हैं तू ठहरी गरीब ब्राह्मण की बेटी भला तेरे भाग्य में हाथी की सवारी कहां अच्छा ये बात है तो लगीशत मैं आपको एक नहीं दस-दस हजार हातियों की सवारी करके दिखाऊंगी हाँ तेरे मुँ में घीशक कर वेजी <laughs> ये थी लक्ष्मी बाई जिनका बच्पन का नाम था मनु मनु का जन्म 19 नवंबर 1835 में काशी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था मनु जब छोटी थीं तो इनकी माता भागीरथी बाई का देहांत हो गया पिता मोरोपंत ने इनका लालन पालन किया मनु ने रणविद्या धनुष चलाना बंदूक चलाना अश्वारोहन कुश्ती शिकार खेलना नकली युद्ध करना तथा व्यूह की रचना करना भली प्रकार सीख लिया उस समय बाल विवाह के प्रथा थी इसलिए मनु जब छोटी उमर की थी तो उनका विवाह दंगा धर राओ के साथ हो गया विवाह के पश्चाद मनु का नाम लक्ष्मी बाई रखा गया लोगों ने जय के कहा कि महाराज गंगाधर राव की जय महारानी लक्खीबाई की जय महाराज गंगाधर रानी के दर्शन के लिए दासियों ने रानी को घेर लिया तुम लोग कौन हो सरकार हम लोग तो आपकी दासियां हैं जी, जी सरकार, सरकार। दासियां नहीं तुम लोग तो मेरी सखियां हो अपने अपने नाम तो बताओ <laughs> जी मेरा नाम सुंदरी ये काशीबाई जी, जी और ये सरकार मैं दुही हूं तुम लोगों को घुड़सवारी आती है <laughs> सुंदरी को तो घुड़सवारी बहुत अच्छी आती है हम लोगों को भी आती है थोड़ी थोड़ी आती है अच्छा क्या तलवार कतार भी चला लेती हूं नहीं नहीं करेंगी नहीं नहीं मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी कम से कम तुम अपनी रक्षा तो कर सको बचपन की सीखी गड़ विद्या रानी के बहुत काम आई रानी ने वीरांगनाओं की एक फौज तैयार कर ली और रानी राज्य के सभी कामों में रुचि लेने लगी कुछ समय बाद रानी के एक पुत्र पैदा हुआ पर कुछ ही दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई गंगाधर राव इस धक्के को सह न सके और बीमार रहने लगे एक दिन गंगाधर राओ ने रानी से कहा लक्षमी अब मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहता हूँगा ऐसा ना कहें महाराज आप संदी ठीक हो जाएंगे तुम कुछ भी कहो लेकिन मेरी बात सत्य होगी Vai expelled mi jacket? I don't want to die. Trem... rock... ...síained emrestrial. bad persona. eday. Voler's Teraz, per te és aquest scplai. वो दिए हुए बालक का नाम दामोदर राव रखा गया कुछ समय पश्चात गंगाधर राव की मृत्यु हो गई अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को गद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं दी अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया रानी को पेंशन दे दी गई इस से रानी खुश नहीं हुई 1857 में रानी ने सेना का संगठन किया और पहला युद्ध झांसी के किले में हुआ रानी बहुत बहादुरी से लड़ी उन्होंने जियाजी राव सिंधिया और जनरल स्मिथ को हराया युद्ध के दौरान रानी ने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ से बांधिया था अचानक रानी को गोली लगी और रानी कोई परवाह किए बिना लड़ती रही और सैनिकों का हौसला बढ़ाती रही जान पर खेल जाओ सैनिकों यह आजादी की लड़ाई है हम इसमें शहीद हो जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटने हैं हमारे भीतर देशभक्ति की आग जल रही है इस पंक्ति पर वो झंडा देंगे दुरुभागे से उनका नया घोड़ा नाला पार न ना पास रानी जान दें कि अब युद्ध में जीतना कछिन है गिरते गिरते रानी ने अपने सहयोगी से कहा रामसंद तुमसे एक बात कह रही हूँ हमा रानी तू मेरे शरीर को हाथ न लगाने पाए ये मान ले ये ये, ये, ये मेरी अंतिम इच्छा है मान ले चल रामचंद रानी के मृत शरीर को की कुटिया में गए गंगादास ने मृत रानी के मुंह में गंगाजल डाला अपनी कुटिया की घास फूस डालकर रानी की चिता को आग लगा और इस तरह रानी वीरगति को प्राप्त हुई घायल होकर गिरी सिंहनी देवીર गति पानी थी बूंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी रानी लक्ष्मीबाई अध्याय सुन रहे थे सी आई ई e. टी एनसीईआरटी द्वारा e. प्रस्तुत यह कार्यक्रम विशेष संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख सुधा भटनागर कलाकार सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, सुरेश शास्त्री, राजेश आहूजा, भगवान दास वाधवा, पल्लवी पायल और आरती बक्षी, निर्देशन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन